अग्नि परीक्षा गांधीजी अंग्रेजों के नहीं अपितु उनकी नीतियों के विरोधी थे वे अंग्रेजी राज को जंगल राज कहते थे और जल्द से जल्द समाप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे अंत में अंग्रेजों ने जो कुछ किया गांधीजी वे नहीं चाहते थे परंतु शायद विधाता को यही मंजूर था ब्रिटेन की सरकार की ओर से भारत के भाग्य का निर्णय करने की योजना लेकर कैबिनेट मिशन आया हुआ था उसी समय उसके लिए एक अधिकारी मिस्टर बुड्रो ब्याट गांधीजी से मिलने आए और उनसे पूछा क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी पीठ पर से उतर रहे हैं गांधीजी ने उत्तर दिया जी हाँ मुझे लगता है कि आप हमारी पीठ पर से उतर जाएंगे परंतु आप में इसके लिए आवश्यक शक्ति होनी चाहिए ब्याट मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग से पैदा होने वाली कठिनाई के विषय में कहते हुए बोले मान लीजिए कि जिसे हम न्यायपूर्ण हल समझें वो भारत पर थोप कर चले जाएं तो गांधीजी बोले तब तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा ब्याट ने कहा तो क्या उसे भारत के निर्णय पर छोड़ दिया जाए गांधीजी ने कहा हाँ कांग्रेस और लीग पर छोड़ देना चाहिए अपनी प्रतिभा और अंग्रेजों के सहयोग से जिन्ना ने एक शक्तिशाली संगठन बना लिया उसमें सब तो नहीं परंतु देश के अधिकांश मुसलमान सम्मिलित हैं मेरा सुझाव है कि आप उसे आजमाइए और यदि आपको लगे कि वे सौदा नहीं निपटा सकते तो कांग्रेस को विश्वास में लीजिए किंतु प्रत्येक कि स्थिति में अंग्रेजों का आधिपत्य समाप्त होना ही चाहिए ब्यार्ट ने कहा और अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा गांधी जी बोले कदाचित पंच फैसला होगा किंतु रक्त स्नान भी हो सकता है यदि मैं भारत को अपने रास्ते पर चलाने में सफल हो सका तो दो दिन में ही अहिंसा से समस्या का समाधान हो जाएगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो अग्नि परीक्षा लंबे समय तक भी चल सकती है फिर भी अंग्रेजी राज्य में आज भारत की जो हालत है उससे बुरी वो नहीं होगी गांधी जी के संस्मरण सी जी रेडियो की, की प्रस्तुति